विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सचिन कुनाल जी हैं जो फिल्म एडिटिंग करते हैं तो आप सभी की तरफ से सचिन जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सचिन जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लिसनर अभी जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं आ, मेरा नाम सचिन कुनाल है और वैसे मैं प्रॉपर झारखंड से रहने वाला झारखंड का रहने वाला हूँ और पापा मेरे टीचर हैं एंड मम्मी पोस्टिंग घर पर रहते हैं एंड फिर मैं लाइक टू में मुंबई आया बॉज मैं सोचता था क्या करूँ क्या करूँ कुछ करना चाहता था एंड देन जब मैं मुंबई मूव किया तो मैंने काफ़ी सर्च किया क्या करूँ तो जब मैंने देखा कि ये एडिटिंग है ए है कंप्यूटर है सबसे अच्छा जॉब है रिलैक्स जॉब है तो मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे ये करना है बट जब मैं जैसे जैसे उसके अंदर गया तो बेसिकली एडिटिंग बहुत ही क्रिएटिव जॉब है नॉट टफ़ बट क्रिएटिव जॉब और जब मैंने स्टार्ट किया तो और आज तक काफ़ी लंबी जर्नी रही और मुझे वो एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा इन्जॉय करता मैं उस चीज़ को और कंटिन्यू मुझे वही करना है और ऐसे कई मूवीज़ भी मैंने किए हैं तो वही कंटिन्यू अभी चल रहा है तो इसके लिए आपने कहीं सीखा क्या हाँ मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था वहाँ मैंने फर्स्ट थ्री मंथ का कोर्स किया था क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज कुछ नहीं था वहाँ सीखा फिर मैंने कई एडिटर्स के को ज्वाइन किया उनके साथ रह सीखा ज्वाइन करते करते लाइक फिर एक्सपीरियंस हुआ और मैं भी सीख ही रहा हूँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताएं कि किस तरह से आपका एडिटिंग का जो सीखना है एडिटिंग हाँ। करने का जो एक क्रिएटिव फील्ड समझ के आप उसमें एंट्री किया और अच्छा लग रहा है आपको और आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत हाँ। अच्छी बात है और हाल ही में जिन फिल्मों के बारे में जैसे कि कोई फिल्म का आप एडिटिंग किया हो तो उसके बारे में बताइए अभी सबसे लेटेस्ट मैंने किया था मोहन उसका एसोसिएट एडिटर था मैं आशू जी के साथ किया हूँ एंड उसके पहले मैंने एवरेस्ट सीरियल आता था, था टीवी सीरीज स्टार प्लस पे टेलीकास्ट होता था, था वो कर वो, वो किया था मैं उसका मैं आप चीफ एडिटर बोलिए या एसोसिएट बोलिए ऑलमोस्ट सब सेम था क्रेडिट तो फिर उसके बाद आगे पीछे कई फिल्में किए मैंने बट लेटेस्ट मोहन जरूर था अच्छा एक और बात मैं पूछूंगा जैसे कि सीरियल एडिटिंग करना और फिल्म एडिटिंग करना इसमें क्या डिफरेंस है कितना क्या कह सकते हैं दोनों में डिफ्रेंस है सीरील का लाइक पर डे शूट होता है वो एडिट करना होता है वो हैप्टिक होता है फिल्म में लाइक थोड़ा कंफर्ट होता है कि आप एक सीन को आराम से एक सीन को आप चार दिन भी एडिट कर सकते हैं दस दिन भी कर सकते हैं बट सीरियल क्या होता है कि सेम डे शूट हुआ सेम डे टेलीकास्ट करना है भेजना है तो और दोनों का आई थिंक थोड़ा सा तो पैटर्न अलग है थोड़ा सा तो सीरील के लिए मोर फास्ट होना चाहिए इंसान को बहुत क्विक होता है कंटिन्यू कंटिन्यू होता रहता है और फिल्म में क्या होता है कि लाइक हम आराम से करते हैं क्योंकि वो एक बार जब रिलीज होता है तो पूरा लाइक उसका डीवीडी जाते हैं थिएटर जाते हैं इंडिया फॉरेन मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि लाइफ लॉन्ग चलता रहता है डीवी जाने के बाद तो कोई मिस्टेक्स या कुछ भी नहीं होने चाहिए सीरियल एक बार टेलीकास्ट हो गया दिन खत्म हो जाता है तो इस तरीके से अच्छा <laughs> <laughs> <जी, laughs> <laughs> एक बार एडिटिंग आपने किया फिर उसको रीचेक वगैरह करते हैं कई बार कई बार बीफोर रिलीज कई बार होता है अच्छा जब रिलीज ना हो जाए हमेशा चेक होता है अच्छा अच्छा चलिए आप सुन रहे हैं रेडीमोथ पर 90.4 एफएम सचिन जी हमारे साथ है जो फिल्म एडिटिंग का काम करते हैं और बहुत ही अच्छा उनको लगता है क्रिएटिव फील्ड है तो इसमें ज़्यादा जो कई बार हमारी जो मैंने स्ट्रेस फील करते काम करते करते बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसा कुछ हुआ आपके आ, इस कई बार होता, होता है लगता एडिटिंग छोड़ के चला जाओ स्ट्रेस होता काफ़ी होता है का� कई बार ऐसा लगता है क्यों कर रहा हूं मैं छोड़ दूँ फिर नहीं जब फिल्म रिलीज होती है देखते हो हाँ मैंने किया तो अच्छा फील होता है हाँ इतना बड़ा काम लाइक कर रहा हूं मैं तो हाँ। फिर लगता नहीं अभी कंटिन्यू करना है हाँ। हर फिल्म में ऐसे स्ट्रेस तो हर फिल्म में है तो इसमें भी आता है ऐसा तो इसमें लोग का ग्रुप है कि हाँ, ग्रुप ग्रुप ग्रुप ग्रुप भी होता है इंडिविजुअल भी होता है क्योंकि सपोज आप बड़ी फिल्म कर रहे हो तो एक के बस में नहीं होती क्योंकि एडिटर होता है उनके असिस्टेंट होते हैं फिर ऐसे कई ग्रुप मिलकर सब कुछ करते हैं तो ऐसे होता है भी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं रेडी मतमा नाइन पॉइंट फोर एफ पर विशेष मुलाकात और मुंबई से जुड़े हुए हैं तो मुंबई में फिल्मी दुनिया है तो सबसे अच्छा फिल्म आपने जो आपको लगी हो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए लगान मुन्ना भाई एम अच्छा एंड थ्री इडियट्स काफ़ी फिल्में हाँ हाँ ये फिल्में क्यों अच्छी लगी आपको रीज़न है कि लाइक आप मुन्ना भाई देखिए तो कहीं ना कहीं उसमें एक अ uh, क्या बोलते हैं उसको स्टोरी टेलिंग है एक आपका मैसेज जाता है फिल्म में लगान भी वही है देन आपके ऑलमोस्ट इसलिए मुझे क्योंकि सिचुएसन स्टोरी है और एक मैसेज देती है कहने कहीं फिर मुन्ना भाई में एक बहुत अच्छी मैसेज है फिल्म की तो इस टाइप की लाइक पसंद आती है <laughs> जो मैसेज देने वाली फिल्में वो अच्छी लगती है वो भी अच्छी लगती है एक्शन भी इंटरटेनमेंट भी डिपेंड होता है जानर पे समय पर अच्छा सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत कौन सी आपके किस टाइप के म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं याद नहीं हुई एडिटिंग <laughs> करते करते म्यूजिक भूल गया नहीं याद नहीं होगा तो अच्छा लेकिन किस टाइप के आप म्यूजिक पसंद करते हैं ओल्ड ओल्ड क्लासिकल क्लासिकल उसमें से किन को पसंद करते हैं जैसे बहुत सारे गायक हैं रफ़ी साहब किशोर है रफ़ी साहब रफी, रफी साहब का कोई एक गाना सुना दीजिए रफ़ी साहब का नहीं याद नहीं मुझे आप सुनमत नाइट पॉइंट फोर एफ एम चलिए आप मुंबई में कितने समय से है टेन इयर्स हो गया टेन इयर्स दस साल हो गए तो एक बार हमारे सभी लिसनर्स को मुंबई घुमा दीजिए अपने शब्दों में आइए मोस्ट वेलकम उसमें जो मुंबई का जो सराउंडिंग्स है आपने जो चीज़ें देखी है उसके बारे में बताइए मुंबई में बहुत कुछ देखा स्टार्ट से भी तो काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं लाइक मुंबई आए तो फर्स्ट चूहू चौपाटी का देखने का इच्छा था वो गया ग्रेडिया गया, गया सब गया बट ओवरऑल सब ऑलमोस्ट एक ही हो जाता है नया नया होता होते हैं हम लोग तो काफ़ी अट्रैक्ट करते नहीं वहाँ जाना वहाँ जाना फिर अभी क्या है कि अभी तो एवरीडे जाना होता है तो वो हो गया कॉमन हो गया ख़त्म हो जाता है स्टार्टिंग <laughs> होता है दैन खत्म हो जाता है बट मुंबई से बाहर जाते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है क्योंकि मुंबई ही अच्छे लगते भी बेसिकली मुंबई से बाहर जाते लगता है कहाँ आ गएली मुंबई अच्छा अभी ऐसा है। <laughs> तो अभी यहाँ है तो अच्छा नहीं लग रहा नहीं यहाँ <laughs> अच्छा लग रहा यहाँ बट लाइक जैसे घर पे भी जाता हूँ अपने होम टाउन तो फिर लग... दस दिन होता है फिर उतना नहीं मुंबई जाना है कनेक्शन है जुड़ा हुआ है मुंबई से चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और हमारे जीवन में क्या होता है कि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेटर्स हमको ऐसा लगता है कि कोई प्रेरणा देता है हमको हमारे लीडर्स हो या फिर हम किसी को मानते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है तो आपके जीवन में ऐसे प्रेरणादायी लोग कौन कौन हैं उनके बारे में बताएँ घर पर था तो पापा थे क्योंकि पापा टीचर हैं एंड मुंबई में आए तो जिनके साथ में काफ़ी समय तक एड किया दिलीप देव वो थे और भी ऐसे एक दो लोग हैं जिनका नाम नहीं ले सकता <laughs> जो आपके एडिटर हैं उनके बारे में बताइए कुछ खास वो, वो उन्होंने वांटेड एडिट किया था और अप्सरा फिल्म एवार्ड में उनका नॉमिनेशन हुआ था अभी उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है तो फिल्म का नाम है मंगल भावा तो एडिटिंग वो कर रहे हैं बट अभी वो डायरेक्शन की तरफ मूव कर गए और आगे उनका कई प्लान है फ्यूचर में उनकी कौन सी अच्छी बात आपको लगती है उनके काम करने तरीका, का तरीका उनका मैनर्स डिसिप्लिन काम अपने काम को लेकर जो उनका फोकस होता है वो देखकर क्योंकि मैं उनसे काफ़ी चीज़ सीखाऊँ अगर काम ले रहे हो तो कैसे कंप्लीट करना है टाइम पे देना है ये सब चीज़ें कैसे किसी सीन को या किसी चीज़ को कैसे अच्छे से बेहतर बेहतरीन तरीके से बनाना है तो ये उनसे मैंने सीखा और अभी भी सीखता हूँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उनको ही फ़ोन करता हूँ कि सर अब क्या करूँ तो वो फिर मुझे बताते आपका और पापा की कोई अच्छी बात आप बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगता हो पापा तो पापा बोलते हैं कर्म करते जाओ फल का चिंता छोड़ दो पापा के यही करना आप काम करते जाओ बाकी फल का ये मत सोचूँगी मैं कर रहा हूँ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कंटिन्यू <laughs> रहते हैं अच्छा तो ये बात उनकी अच्छी लगती है आपको आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और सचिन हमारे साथ है जो फिल्म एडिटिंग में, में काम करते हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया अभी तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडोमो वन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो कहाँ दे तुमको कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो अकेले हैं आप का गम न जीते हैं नंबर दे बताओ क्या करें हम अकेले हैं चले आओ जहां हो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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से सचिन पदारे हुए हैं जो फिल्म एडिटिंग करते हैं तो आइए फिर से एक बार उनसे बातें करते हैं जैसे कि एडिटिंग आपका जॉब है एडिटिंग में ऐसा क्या है जहाँ पर बहुत कह सकते हैं कि हम लोग अगर एक युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसको नहीं फर्स्ट तो अगर कोई एडिटिंग में जाना चाहता है तो उनको अपना माइंड सेट करना चाहिए कि हाँ मुझे एडिटिंग में ही जाना है क्योंकि आप सोचने हैं कि लाइक गए और मैं कर दूं तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि क्रिएटिव जॉब होता है और उसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर आना चाहिए सेंस होना चाहिए और अभी तो लाइक काफ़ी इंस्टीट्यूट है लाइक अगर आप चाहें तो एफ़ में जा सकते हैं एस में जा सकते हैं उड़ीसा में और ऐसे मुंबई में भी काफ़ी छोटे छोटे हैं तो वहाँ जाके फर्स्ट तो बेसिक नॉलेज सॉफ्टवेयर नॉलेज और एडिटिंग सेंस तो एक अपना होता है और आ, बात करें अगर क्रिएटिविटी की तो क्रिएटिविटी हर इंसान के पास अपना अलग क्रिएटिविटी होता है अगर आप एडिटिंग में जा रहे तो एक सीन को एक एडिटर अलग तरीके से एडिट करेगा सेम दूसरा एडिटर दूसरे तरीके से एडिट करेगा थर्ड एडिटर होगा थर्ड तरीके से एडिट करके आपको देगा तो वो वो सेंस की बात हो जाती है और सॉफ्टवेयर तो बेसिकली जो हम लोग जाते हैं इंस्टीट्यूट uh, वगैरह में तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर भी बताते हैं एडिट सेंस भी देते हैं तो वो सब करने के बाद फिर आप जब एडिटिंग में जाते हैं तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है और आपको एक बेसिक नॉलेज होता है आपको कोई लाइक ये नहीं बोल सकता ये गलत हो रहा है ये सही हो रहा है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है और जब आप जाते हैं तो आपको कोई लाइक uh, कहें तो बेवूफ नहीं बना सकता बट जब आप कहीं कहीं सीखते हुए सीखते हुए जाते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जिसमें बेसिक नॉलेज नहीं होता तो उसमें प्रॉब्लम होता है बट एडिटिंग ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी फील्ड है और एक फिल्म को बनाने में एडिटिंग का सबसे बड़ा लाइक इम्पॉर्टेंस कार्य होता है क्योंकि फिल्म एडिटिंग में बनती है टेबल भी बनती है सब शूट करके आपको मिल जाता है और एक एडिटर फिल्म को सजाता है बैठकर वहीं से फिल्म का फाइनल आउटपुट निकलता है और एडिटिंग फिल्म का लास्ट स्टेज है शूट के बाद जब चीज़ें आती हैं हमारे पास तो वो एक्चुअली फाइनल स्टेज होता है वहाँ से जो फिल्म निकलती वो एक्चुअली फिल्म होती है सीधा रिलीज होता है सीधा रिलीज़ होती हैं वो पोस्ट में काफ़ी और भी होते हैं बैकग्राउंड एफेक्ट्स वगैरह काफ़ी सारे फील्ड होते हैं बट एडिटिंग से बनने के बाद फिल्म फिर बाकी चीज़ों में आगे जाती अच्छा, है वहाँ पर जाती है और एक विद्यार्थी को किस तरह से अपना मोटिवेशन ले चलना चाहिए इस फील्ड में अगर सपोज किसी को एडिटिंग करना है तो टालने की मुझे एडिटिंग करना है तो करना है और उसको जॉब समझ के ना करें कि मेरा जॉब है आज करके मैं चला जाता हूँ और सोचे कि जॉब नहीं क्रिएटिव फील्ड क्रिएटिव है लाइक like एडिटिंग बहुत क्रिएटिव फील्ड है देखा जाए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड है और उसको एक लाइक जॉब के तौर पे नहीं उसको हम क्या बोलेंगे लाइक एक नहीं कि मेरा काम है मुझे करना है और मुझे इसको बेहतर से बेहतर करना है जब वो पूरे उमंग उत्साह जोश के साथ करेगा तो उसका आउटपुट होता है अगर मैं सोचता हूँ मैं भी कई बार ऐसा हो जाता है कि छोड़ो मैं करके चला जाता हूँ तो चीज़ें खराब ख़राब हो जाती है बट जब मैं उसको फुल स्टाक नहीं ये मेरा सीन है मेरा फिल्म है मेरी फिल्म है बेसिकली और जब उस वे में करते हैं एडिट तो उसका एक अलग फ्लो होता है और मोटिवेशन के तौर पे एडिटिंग एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज़ है मुझे जो लगता है अब तक जो मैंने किया है अच्छा तो इसमें हमारा करियर अगर बनाने तो लोगों को लगता है कि कितना कमा सकते हैं उसके हिसाब से अगर देखें नहीं इसमें तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि हर इंसान का अपना परसपेक्टिव होता है जी जी अभी जैसे कि कोई नया लड़का आता है तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि वो सीखेगा आएगा देने स्टार्ट करेगा तो कैरियर फर्स्ट असिस्टेंट भी होगा वो कम मिलेगा फिर वो उसके उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पूरा टैलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कमा सकता है कमा सकता नहीं उसके ऊपर है कि कब वो इंडिपेंडेंट शुरू करेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा या फिर कैसे इंडिपेंडेंट होता है बट जब असिस्टेंट रहेंगे आप तो आपको कम पैसा मिलता है उसमें में तो हम सोच ही नहीं सकते अच्छा जब तक असिस्टेंट है उसमें सोच नहीं सकते लेकिन इंडिविजुअल करने से फिर वो सारी चीजें बट उसके लिए अपने अंदर का टैलेंट टाइम लगता है अच्छा समझो मुझे अपने ऊपर है कितना टाइम फिर भी अंदर सिक्स ईयर्स सेवन ईयर्स किसी को फाइव ईयर्स में ब्रेक मिल जाता है किसी को टेन ईयर्स में मिलता है अच्छा तो अपने टैलेंट के ऊपर बेसिकली वो और अपने कॉन्टेक्ट्स के ऊपर भी है अच्छा कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट टैलेंट और भी लगभग कभी कभी क्या होता है कि लाइक मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कोई दोस्त मुझे जानता है या फ्रेंड जानता है अरे आप एडिटिंग करते हो मैं एक फिल्म बनाई आप मेरी फिल्म एडिट कीजिए तो ऐसे ब्रेक मिल जाती है कई बार कई लोगों को मैं जानता हूँ जो ट्वेंटी फाइव हो गया बट उनको ब्रेक नहीं मिला ऐसी भी चीज़ें होती हैं अभी अच्छा अच्छा चलिए पूरा क्रिएटिव फील्ड है और इसमें एक ता जुनून लेके जाना पड़ेगा जुनून बहुत जरूरी है बहुत <laughs> जरूरी है हिम्मत हिम्मत नहीं हारना पड़ता है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है अपना कॉन्फिडेंस लूज होता है कि नहीं है। कुछ नहीं हो रहा मैं नहीं कर पाऊँगा तो फिर नहीं वो तो रखना पड़ता नहीं मुझे करना है तो करना है फिर चीज़ें होती चले जाती हैं कुछ रुकता नहीं एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर बस रुकने का नहीं बस यही बात है आगे बढ़ते रहे आप सुन रहे हैं रेडियो मोट 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और सचिन जी से बातें हो रही हैं जिस तरह से एडिटिंग फील्ड में अगर हमारे युवा साथी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छा फील्ड है और वो क्रिएटिव अगर सोचते हैं कुछ ऐसा अलग करना चाहते हैं कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फील्ड बहुत ही अच्छा है और उसमें यही है कि टाइम काफ़ी स्पेंड करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा छः सात साल तक आपको जो है काम करना पड़ेगा आराम से और उसके बाद जो है एक बार आप प्रोडक्शन करना शुरू कर देते इंडिविजुअल तो फिर आप कमाई अच्छा कर सकते हैं तो अच्छी बात आपने बताया और मैं इसके साथ ही कहूँगा कि जैसे फिल्म रिलीज होता है तो उस समय जो खुशी आपको होती है एडिटिंग करने बहुत खुशी होती है तो एक हाथ फिल्म के बारे में बताई जो पहली फिल्म आपने पूरी एडिट करके दी है और उसके बारे में थोड़ा सा फर्स्ट फिल्म मैंने किया था नीरज वोरा जी के साथ तो उसमें असिस्टेंट था मैं अच्छा अच्छा बट क्या उसमें असिस्टेंट होने के बाद पूरा बर्डन मेरे ऊपर था हाँ हाँ तो कई बार सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं करूँ हम्म क्योंकि तो असिस्टेंट होकर इतना काम ये हो फिर बट मैंने एक मेरे जो सर थे उनसे पूछा सर क्या करो बोले नहीं तुम चुछा काम पर ध्यान दो ये मैं सोचो कौन है क्या है? तो मैंने जब फिल्म की कंप्लीट की फिल्म रिलीज हुई तो मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ किया लाइफ में तो अंदर से एक्चुअली बहुत खुशी होती है कई बार हम होता कि नहीं नहीं करना चाहिए अब इतना मैं क्यों करूं कई बार ऐसा थाट्स आते हैं दिमाग में बट फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो मैंने जब देखा तो बोला नहीं मैंने कुछ तो किया लाइफ में अच्छा <laughs> पेशेंस को मतलब बनाए रखना पड़ता है क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है ना वन ईयर एटलीस्ट एक, एक फिल्म में जाती है तो वन ईयर के लिए पेशेंस रखना कई फिल्म टू ईयर्स हो जाती है तो बट जब रिलीज होती है तो अंदर से खुश होती है कि मैंने किया रिलीज हो गई चार फोन करके बोलते देखो आप सही बात है तो वो खुशी अपने आप में बहुत बड़ी है हाँ। आप हैं एफएम मुलाकात आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है इस फील्ड में तो हाँ। क्या करते हैं उस समय कॉफ़ी पीते चाय पीते या बाहर जाके घूम के आते हैं आपका क्या स्टाइल है तो उठता हूँ चुपचाप एक कॉफी लेता हूँ और दो राउंड मारता हूँ बाहर में पहले क्योंकि स्मोकिंग वगैरह में करता हूँ ना बेसिकली हमारे फील्ड में क्या होता है कि लोग स्मोकिंग करने निकल जाते हैं तो उनका स्ट्रेस निकल जाता है बट मेरा नहीं निकलता है। तो मैं कॉफ़ी लेता हूँ पूरा दो राउंड मारता हूँ बाहर फिर आता हूँ तो ये करता हूँ या फिर किसी को फ़ोन से बात कर लिया किसी से जस्ट कि टाइम पर लाइक ऐसे कैजली कि हाँ कैसा है क्या है थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ फिर अंदर जाता हूँ बट मोस्टली हमारे फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं तो बट मैं नहीं करता हूँ तो मुझे उस तरीके से अपना स्ट्रेस रिलीज करना होता है होता आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जो आजकल नई टेक्नोलॉजी जो आ रहा है इसमें जैसे एडिटिंग में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ हाँ, किया जाता है अलग अलग और नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए नहीं बेसिकली एडिटिंग में अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं एविड है, है एंड प्रीमियर भी हो रहा है ये तीन सॉफ्टवेयर पर उसके हम लोग काम करते हैं हमारे लेटेस्ट जो भी चल रहा है थ्री सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो इस पर भी हम लोग काम करते हैं और टेक्नोलॉजी तो डे बाई डे अपडेट हो रही है पहले लाइक फिल्म जो शूट होकर आती थी वो कैन में आती थी अभी तो सब डिजिटल हो गया है जिप पे करो तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है और हमें भी खुद अपडेट रहना पड़ता है क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे <laughs> सही बात लोग ओवरटेक ओवरटेक कर लेंगे तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है हमें खुद प्रॉब्लम होता है पहले एविट सीखा देन एप अभी प्रीमियर भी सीख रहा हूँ सब कर रहा हूँ तो अपडेट नहीं रहा हूँ तो मैं भी आउट हो जाऊंगा यानी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है टेक्नोलॉजी का वे लाइक न्यू कैमरा आया तो उसके बारे में जानना उसके चीफ के बारे में जानना सब नॉलेज होना चाहिए बेसिकली करता कोई और है पर एक नॉलेज होना चाहिए अच्छा सचिन जी एक और बात में पूछना जैसे एडिटिंग करते हैं तो कोई सीन आपको बहुत पसंद आया उसके बारे में बताइए फिल्म एडिट करते करते आपको लगा कि इसमें काफ़ी कुछ कर सकता हूँ मैं हर फिल्म में अपने लाइक अलग अलग सीन्स होते हैं तो मैं क्या बताऊँ जैसे मोहन में था जी में एक्शन था वो मैं कर रहा था तो मुझे लगे हाँ अच्छा है क्योंकि एक्शन था करते करते करते उसमें लाइक खो जाते थे क्योंकि एक्शन में वेरिएशंस काफ़ी होते हैं तो वो सब करने में मज़ा आया क्योंकि रोज़ में करता था थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा तो उसमें लगता था कि अच्छा लग रहा है तो उसमें मैं पूरा लाइक पूरा लाइक इन्वॉल्व हो जाता हाँ तो था। और मोहन जोधारो करने में कितना टाइम लगा मतलब कि हम लोग पूरा टीम थे तो लाइक वन ईयर पूरा एक साल अच्छा। शूट होता था एडिट होता था शूट होता था, शूट होता था एडिट होता था सेम टाइम पे सारे प्रोसेस चालू होते थे ना तो इसलिए थोड़ा सा टाइम चलता था हुँ, हुँ, हुँ। तो सीन्स आपके पास रोज के रोज आते थे उस पर कैसे आप लोग पहचानेंगे आज का शूट है ये कल का शूट है नहीं डे वाइज होता ना अच्छा, जैसे कि हाँ डे वाइज जो कैमरा का चीप होता है वो जो डी गाय होता है वो शॉर्ट आउट कर देता है कि डे तीस दिस फोल्डर बना के भेजता है देन हम लेते हैं फोल्डर पर इम्पोर्ट कर लेते हैं हाँ सब शॉर्ट आउट होता है फोल्डर वाइज उसको पूरा कंप्लीट कैसे करते हैं लास्ट में समअप कैसे करते हैं नहीं लाइक हम एडिट करते हैं पूरी फिल्म पूरी फिल्म एडिट हो जाती है उसके बाद फिल्म एडिट होने के बाद सर देखते हैं सर लॉक करते हैं कई लाइक सब लोग देखते हैं पूरा है, टीम देखती है लॉक करती है फिल्म फिर उसके बाद डी में जाती है बैकग्राउंड में जाती है एफेक्ट्स में जाती है सब होकर आता है काफ़ी एक्चुअल लंबा प्रोसेस होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट एटलीस्ट वन मंथ टू मंथ फिर डबिंग होती है फिर उसके बाद उसका लाइक टेक्निकल प्रीव्यू होता है सब लॉक होगा गया फिर उसके बाद फिर रेडी होती है अच्छा बिग लंबा प्रोसेस हाँ, है मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा <laughs> कई लोग काम करते हैं इसके पीछे हाँ हाँ यही होता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एडिटिंग के बारे में और अपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ खास जैसे कि असिस्टेंट के तौर पर आप ज्वाइन किया और आज अभी पर्सनली आप करते हैं हाँ पर्सनली कौन कौन सी अभी मैं भी कर रहा था हेरा फेरी थ्री हेरा फेरी थ्री मैं इंडिपेंडेंट कर रहा था बट वो कुछ डिले हुई फिल्म तभी तो होल्ड पे होल्ड पे अच्छा उसका में, में ही था और अभी फिल्म थोड़ा होल्ड पे है क्योंकि फिल्म शूट होती आती चलती ऐसे तो अभी थोड़ा फिल्म होल्ड पे चली गई तो होल्ड पे रहने से काम बंद हो जाते है आपका हाँ एडिट लाइक जो शूट हो के आता है वो हम करके रख देते हैं फिर नेक्स्ट शूट शेड्यूल आएगा देन एडिट करके रखेंगे तो ऐसा होता है फिर दूसरा फिल्म भी नहीं कर सकते कर सकते हैं अपने ऊपर होता है कि आप दो फिल्म कर एक बार में तीन कर रहे हैं चार कर रहे हैं आप ऊपर होता है आपके अंदर कितना कैपेसिटी है कितनी मेरी टीम है आपके पास पर टाइम देना डिफिकल्ट हो जाता है एक बार में अगर आप फोर फिल्म कर रहे हैं चार डायरेक्टर्स को कैसे टाइम देंगे <laughs> <laughs> सही बात है चलिए वो बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी लिसनर्स को यानी रेडियो मधुबन के वक्त जो सुन रहे थे उन्हें काफ़ी कुछ पता चल गया एडिटिंग के बारे में फिल्म एडिटिंग कैसे होता है क्या काम होता है वो सारी बातें आपने बताया अपने जॉब के बारे में तो हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज ज़रूर दे हमारे सभी लिसनर्स को मैसेज यही बोलूँगा लाइक सबका अपना अपना डिसीजन होता है क्या करना नहीं करना है तो सब अपने डिसीजन को प्रॉपर तरीके से चुनें और जो भी डिसीजन लेते हैं फिर उस पर पूरी मेहनत तो और लगन के साथ कम करें चाहे किसी भी फील्ड में हो तो सक्सेस मिलती है जयफी कोई भी हो थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सचिन जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि हर एक का अपना अपना डिसीशन होता है तो हम अपने ही डिसीशन दिल से ले और उसके ऊपर काम करें तो सफलता हासिल होती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच और बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुर रहो